केले कु देडसन नाचे कु देझुबेसन केले कु देडसन नाचे कु देझुबेसन ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला निजके हम काम करे तो हो जाए सब दंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम मलेरिया <laughs> युवा सेयो दीदी मुझे भी बताओ ना <laughs> बताओ ना दीदी <laughs> क्या पढ़कर हंसे जा रही हो <laughs> ओफो चुप रोना अपना काम करो तुम नहीं समझोगी <laughs> क्यों क्यों नहीं समझूंगी तुम बताओ तो सही <laughs> देखो ना मां दीदी ना जाने क्या पढ़कर हंसे जा रही हैं मुझे नहीं बता रही <laughs> <laughs> क्या पढ़ रही है गीता <laughs> मां बड़ी मजेदार कविता है सुनो तुम्हें भी काकर सुनाने की कोशिश करती हूं <laughs> क्यों मुझे नहीं सुनाओगी हूं <laughs> <laughs> क्या मैंने तुम्हारे कान बंद कर रखे हैं तुम भी सुनो ha, ha, bhi-ti-ya, sunao. Uh, Pinky, ghi-yaan <laughs> se suno, dhidi-ki, -dhi, Kavita. Kavita ka shi hai, munnu aur machal. <laughs> मुन्नू और मच्छर की एक जमकर हुई लड़ाई ओहो यूं समझो कि मच्छर की जान पे आफत आई अच्छा मच्छर के पीछे पीछे मुन्नू ने बैग घुमाया बैग दीवार घड़ी पर मच्छर ने मुंह चिढ़ाया तो बैग का घड़ी पे तो मच्छर जा चिपका छत से वाह वाह फिर मुन्नू चढ़ा कुर्सी पे झट से बहुत अच्छे उससे में आ मच्छर मुन्नू के पीछे भागा अच्छा मुन्नू तुम का बिस्तर में देखा पीछा ना आगा हूं मां ने पूछा क्या हुआ मुन्नू ने यूं समझाया क्या एनोफिलस मच्छर है मां मलेरिया इसने फैलाया बहुत अच्छे <laughs> तुम लोग क्यों ऐसे जा रहे हो मुझे भी बताओ ना कविता में क्या था मुझे समझाओ ना हम hmm, नहीं समझी ना मैं भी नहीं बताऊंगी मां देखो ना दीदी मुझे नहीं बता रही तुम बताओ ना मां कविता किसके बारे में थी बताती हूं बताती हूं बिटिया कविता एक मच्छर के बारे में थी वो तो मैं सुन रही थी ये उस मच्छर के बारे में थी जिसको एनोफिलिस कहते हैं क्या कहते हैं बिटिया एनोफिलिस हां और इसके काटने से मलेरिया हो जाता है मलेरिया नहीं समझी ना मलेरिया अरे मैं समझाती हूं देखो बेटी मलेरिया एक बीमारी का नाम है इसमें क्या होता है मां <laughs> मलेरिया के रोगी को बहुत तेज बुखार हो जाता है ठंड से शरीर में ककपी कप होने लगती है और और मलेरिया होने से मरीज के शरीर में खून की कमी हो जाती है मरीज बहुत कमजोर हो जाता है बिटिया अगर समय पर इलाज ना होना तो मरीज की जान भी जा सकती है अच्छा हम इसीलिए कोई भी बुखार होने पर तुरंत खून की जांच करानी चाहिए खून की जांच क्यों क्योंकि खून की जांच से ही तो मलेरिया का पता लगता है यानी मलेरिया के कीटाणुओं का हां बिल्कुल ठीक अच्छा दीदी ये बताओ कि मच्छर के पास ये कीटाणु कहां से आते हैं अब बताओ बिटिया म, म मलेरिया के कीटाणु अरे भाई मुझे क्या मालूम डॉक्टर तो मां है मैं थोड़ी हूं ओ दीदी को नहीं पता नहीं पता बस बेटा घबरा गई तुम देखो मैं तुम्हें समझाती हूं जब मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटते हैं तो मलेरिया के कीटाणु मच्छर के शरीर में चले जाते हैं फिर मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति में फिर स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है इसी तरह यह चक्र चलता रहता है मां क्या सभी मच्छर मलेरिया फैलाते हैं नहीं बेटे सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते क्या सभी मच्छर नहीं हां बिटिया मच्छर आमतौर पर तीन प्रकार के होते हैं देखो ध्यान से नाम सुनो एनोफिलिस एडीस और क्यूलेक्स बच्चों मैंने कौन-कौन से नाम बताए एनोफिलिस एडीस और, और क्यूलेक्स शाबाश <laughs> क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो सकता है मां फाइलेरिया में पैर सूज जाते हैं ना फाइलेरिया हाथ में भी तो हो सकता है पैर ही क्यों हां हां और एडीस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सकता है मां डेंगू बुखार तो बहुत खतरनाक होता है ना हां बहुत खतरनाक और जैसा कि मैंने अभी बताया एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है अच्छा मां यदि हमें मलेरिया हो जाए तो क्या करना चाहिए देखो बेटे मलेरिया के रोगी को डॉक्टर की सलाह से दवा खानी चाहिए और क्या खाना चाहिए मां रोगी को कोई भी हल्का जल्दी पचने वाला और पौष्टिक आहार देना चाहिए अच्छा मां हम मच्छरों से फैलने वाली इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं सीधी सी बात है यदि हम मच्छरों से बचें तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं शाबाश आ, वो कैसे देखो बेटे मच्छरों से बचने के लिए हमें सफाई रखनी चाहिए हुँ, क्या हुँ, रखनी चाहिए सफाई हम हमारे घर के आसपास गंदगी जैसे गोबर कूड़ा कचरा या खुली नालियां नहीं होनी चाहिए बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में पानी नहीं छोड़ना चाहिए जिससे मच्छर पैदा ही ना हो अच्छा अच्छा मां मच्छरों से बचने के लिए हम पूरी आस्तीन के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना हां हां बेटे बिल्कुल पहन सकते हैं मां मच्छरों से बचने का एक और बहुत आसान तरीका है वो क्या हम मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं हम्म फिर जैसे चूहेदानी में चूहे पकड़ते हैं वैसे ही मच्छरदानी में मच्छर फक <laughs> <laughs> नहीं रेखा मां <laughs> हां तो बच्चों याद रखो मलेरिया मदा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर गंदे पानी खुली नालियों बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में बचे पानी में पलते हैं हमें इन मच्छरों से बचने के लिए सफाई रखनी चाहिए बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में पानी नहीं छोड़ना चाहिए नालियों में फिनाइल या मिट्टी का तेल डालना चाहिए जिससे न तो मच्छर बढ़ें और नहीं मलेरिया हो। समझ गए ना। मलेरिया अभी आप सुन रहे थे C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत ये कारिक्रम। विशे सयोजन अमरेंदर बहरा, आलेक रेनू चवहान, कलाकार, गीता वर्मा, पल्लवी और पायल, धन्यंकन दी� निर्माण सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी और सर्वन सिंग तथा निर्माण एवं प्रस्तुती अजीत होरो।